संवेदनाओ संवेदनाओ के, के पंख की, की एक, एक और पेशकश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है सुमित्रानंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है मैंने छुपन में छिपकर पैसे बोए थे सोचा था सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे रुपयो की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी, और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा बंध्या मिट्टी ने न एक भी पैसा उगला सपने जाने कहा मिटे कब धूल हो गए मैं, मैं हताश, हताश हो बाट बाट जोहता, जोहता रहा दिनों तक बाल कल्पना के, के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था मैंने, मैंने गलत बीज पोए थे ममता को रोपा था कृष्णा को सींचा था अर्धशती हर गई है तब से कितने ही मधु बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे, वर्षा झूली, ग्रीष्मी शर्दे कर हेमंत कंपे तरु झरे, खिले वन और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए गहरे कजरारे, बादल बरसे धरती पर मैंने कौतूहल वश आंगन के कोने की गीली तह यू ही उंगली से सहला कर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूँ मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को और बात भी क्या थी याद जिसे रखता मन किंतु किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में ट रहा था तब सहसा सहसा मैंने देखा उसे हर्ष विमु हो उठा मैं विस्मय से। देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ कि विजय पताकाए जीवन की या हथेलिया खोले थे वे नन प्यारी जो भी हो जो भी हो वे हरे हरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे डिंब तोड़ कर निकले चिड़ियों के बच्चों से निर्निमेश क्षण भर में श, मैं उनको रहा देखता सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में और, और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के अब, अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे, नाटे पैर पटक बढ़ती जाती, जाती है तब से, से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़िया हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे बेले फैल गई बलखा आंगन में लहरा और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे साव झरने फूट पड़े ऊपर को मैं अवाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है छोटे तारों से छितरे फूलों के छींटे झागों से लिपटे लहरों शामल लतरो पर सुंदर लगते थे मावस के हसमुख नबसे छोटी के मोती से आंचल के बूटों से ओह ओह समय पर उनमें कितनी फलियाँ फूटी कितनी सारी फलिया कितनी प्यारी फलिया पतली चौड़ी फलिया उफ उनकी क्या गिनती लम्बी लंबी, लंबी, लंबी उंगलियों ऐसी नन्ही नन्ही तलवारों पन्ने के प्यारे हारों से झूठ न समझे चंद्र कलाओं ऐसी नित बढ़ती सच्चे मोती की लड़ियों सी ढेर ढेर खिल झुंड झुंड झिलमिल करो सी आ इतनी फलियां टूटी जाड़ो घर खाई सुबह शाम वे घर घर पकी पड़ोस पास के जाने अनजाने सब लोगों में बटवाई बंधु बांधवो मित्रों अभ्यागत मंगतों ने जी भर भर दिन रात मोहल्ले भरने खाई कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, यह धरती कितना देती है धरती माता कितना देती है अपने प्यारी पुत्रों को नहीं समझ पाया था मैं उसकी महत्व को बचपन में छी स्वार्थ लोभवश पैसे बोकर रत्न प्रश्विनी है वसुधा अब समझ सका हूँ इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे अभी आप सुन रहे थे सुमित्रा नंदन पंत की कविता यह धरती कितना देती है वाचक स्वर भारती परिमल